सान्दुग्योपनषद शांक्याचार चतुर्थंड सत्यकाम का ब्रह्मचर्य पालन और वन में जाकर गोचराणा सर्ववागा चादत जगदेकृत षोलशा तस्मिन् तस्ब्र दुष्टिर दुष्टि विधातारे श्रद्धा तपसो ब्रह्मो वास्नांग प्रदर्शनाख्या अन्न और अन्नाद रूप से भली प्रकार स्तुत हुए वागादि और अग्न्यादि रूप संपूर्ण जगत को कारण रूप से एक कर फिर उसके सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्म दृष्टि का विधान करना है इसी के लिए अब आरंभ किया जाता है यहाँ जो आख्यायिका है वह श्रद्धा और तब का ब्रह्मोपासना का अंगत्व प्रदर्शित करने के लिए है सत्यकामो हजाबालो जबालाम मातरमा मंत्रे ब्रह्मचर्य भवती विपश्यामी किम गोत्रोन्न स्मृति जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को संबोधित करके निवेदन किया हे पूज्य मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ बता मैं किस गोत्र गोत्रवाला हूँ सत्यमोहनामत फ शब्द ऐतिह्या जबालाया अपत्यम जाबाला जबाला राम साम मातरम आमंत्र आमंत्रित शब्द इतिहास का द्योतक है जवाला के पुत्र ने जो नाम से सत्यका था अपनी माता जवाला को आमंत्रित संबोधित करके निवेदन किया ब्रह्मचर्य स्वाध्याय गृह हे भवती विवस्याम म्याचार्य कुले किम गोत्रो हम किमस्य मम गोत्रम, सोहम किम गोत्रो नोह अस्मिति। हे पूजनीय मैं स्वाध्याय ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य कुल में निवास करूंगा मैं किम गोत्र हूं? मेरा क्या गोत्र है अर्थात मैं किस गोत्र वाला हूँ एवं पृष्ठा इस प्रकार पूछे जाने पर सात यद गोत्रसी बहव चरती परिचारिणी यौवने ताम ली साहमेत वेद यदोत्र जबाला तो नाह अस्मी सत्यमो नामसी सत्य काम एव जाबालावी था उसने उससे कहा है तात तू जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी परिचर्या में संलग्न होने से गोत्र आदि की ओर मेरा ध्यान नहीं था उन्हीं दिनों युवावस्था में जब मैंने तुझे प्राप्त किया तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए अतः उनसे भी पूछ न सकी इसलिए मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है मैं तो जाबाला नाम वाली हूँ और तू नाम वाला है अतः तू अपने को सत्य काम जाबा बतला जबालासाइन पुत्र हेतात तव गोत्रेदेता गोत्री कस्म ने बहुभृति परचरमतिथ्यभ्यागता चरन्द्य हम परिचरण परिचरण वाहम चित्त तया गोत्रादि गोत्रादीस्मरणे मम मनो नाभूत यवने यौवने तत्ल तां अलभे ली तद पितो परत अतो नाथाहत वेद यदोत्रमसी जबाला तो अस्मि सत्यकामो नाम स तमसी सत्यम एवं एवाह जबालास्मताचारा ब्रुवी था यद्याचार्य पृश्यभिप्राय उस जबाला ने अपने उस पुत्र से कहा हे तात जिस गोत्र वाला तू है मैं इस तेरे गोत्र को नहीं जानती क्यों नहीं जानती इस प्रकार कही जाने पर वह बोली पति के घर में अतिथि और अभ्यागतादिकों की बहुत टहल करने वाली परचर्या करने वाली, वाली मैं परचर्या अर्थात अभ्यागता परिचर्याश्रूषापरायण थी इस प्रकार परचर्या में चित्त लगा रहने के कारण गोत्रादि को याद रखने में, में मेरा मन नहीं था तथा उस समय युवा युवावस्था में ही मैंने तुझे प्राप्त किया था उसी समय तेरे पिता का देहांत हो गया इसलिए मैं अनाथ हो गई और इसी से मुझे इसका कुछ पता नहीं कि तू किस गोत्र वाला है मैं तो जव, जाबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है अतः तात्पर्य यह है कि यदि आचार्य तुझसे पूछे तो तू यही कह देना कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ सारिद्रमतम गौतम इति उसने गौतम के पास जाकर कहा मैं पूज्य श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूँगा इसी से आपकी सन्निधि में आया हूँ सह सत्यमो हरिद्रुमतम हरिद्रुम हरिद्रुमत गौतम गोत्रत एक गोवाच ब्रह्मचर्य भगवती पूजावती थयि वश्यामत उपेमुपगछे शिष्यतया भगवत उस सत्य काम ने जो गोत्रतह गौतम थे उन उन्रुम के पुत्र के पास जाकर कहा आप भगवान पूज्य के यहाँ मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूंगा इसी से मैं आपकी से से गता हूं इस प्रकार कहने वाले तम होवाच किम गोत्रो नु सोम्या स होवाच नो यदोत्रोहृक्ष मां प्रत्यम चरंती परिचारिणी यौवने तेद यदोत्री जामाहमसमी सत्यकामो कामो नामसी सोहम सत्यकामो कामो जाबाला उसने गौतम ने कहा हे सौम्य तू किस गोत्रवाला है उसने कहा भगवन मैं जिस गोत्र वाला हूं उसे नहीं जानता मैंने माता से पूछा था उसने मुझे यह उत्तर दिया कि पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी परिचर्या में संलग्न होने से ही गोत्र आदि की ओर मेरा ध्यान नहीं रहा उन्हीं दोनों युवावस्था में जब मैंने तुझे प्राप्त किया तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए अतः उनसे भी न पूछ सकी इसलिए मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है मैं जबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है अतः हे गुरु, मैं सत्यकाम जाबाल सत्यम जबाल हुवाच गौतमः किं गोत्रो नु सौम्यासी विज्ञातकुलगोत्र शिष्य उपनेत पृष्ठ प्रत्याह सत्य काम सहोवाच नाहमेत यदोत्रोहस कि पृष्ठवानस मातर सा मैया पृष्ठा प्रत्य्रवीण माता बहुवहम चरतीदि तस्या तस्व वचः सोहम सत्य सत्यकामो जाबालोस्मी भो इति उसने गौतम ने उससे गौतम ने कहा हे सौम्य तू किस गोत्र वाला है क्योंकि जिसके कुल और गोत्र का पता हो उसे शिष्य का उपनयन करना चाहिए इस प्रकार पूछे जाने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया वह बोला भगवान मैं जिस गोत्र वाला हूँ से नहीं जानता किंतु मैंने माता से पूछा था मेरे द्वारा पूछे जाने पर माता ने मुझे यही उत्तर दिया कि मैं बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली इत्यादि पूर्व समझना चाहिए मुझे उसके वे वचन याद हैं अतः हे गुरु मैं सत्यकाम जाबाल हूँ शोवाच नएत ब्राह्मणो विमुक् सौम्या सत्यादगा तमूपनीय आबलाना चतुषता गागिरात वाचे मा सौम्या्रजेती ना ना वर्ते सह प्रोवास गौतम ने कहा ऐसा षण कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता अतः हे सौम्य तू समा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूंगा क्योंकि तूने सत्य का त्याग नहीं किया तब उसका उपनयन कर 400 सौ और दुर्बल गौवें अलग निकाल कर उससे कहा सौम्य तू तो इन गौवों के पीछे जा इन्हें ले जाते समय उसने कहा इनकी एक सहस्त्र गाय हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा जब तक कि वे एक सहस्त्र हुए हुई वह बहुत वर्षों तक वन में ही रहा तम हुआ चौतमो नहीं तत्वचो अब्राह्मणो विशेषण वक्तुमरहत्यार्थ संयुक्तम ऋजवो हि ब्राह्मण नेतरे स्वभावत यस्मा सत्या ब्राह्मणातिधर्मादा नापेतवा तो नसी अतो ब्रामण तां उपन्येत ता संस्काराथ होमाय सौम्या हेतु तमुपनीय कृशाबला गोयूथान निरापकृष्य चतुह सता चत्वारी, सतानी, गत्वा चतु मु, गाह चतरी शता मुआचे गौतम ने कहा ऐसा सरलार्थ युक्त वचन विशेषतः कोई अब ब्राह्मण नहीं बोल सकता क्योंकि ब्राह्मण तो स्वभावतः ही सरल होते हैं और लोग नहीं क्योंकि तू ब्राह्मण जाति के धर्म सत्य से विचलित अर्थात भ्रष्ट नहीं हुआ अतः मैं ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करूंगा। इसलिए हे गुद्ध में से चार सौ कृष्ण और दुर्बल गौवें अलग निकाल कर उससे कहा हे सौम्य तू इन गवों का अनुगमन कर इसके पीछे पीछे जा। जाता प्रत्यभी ना ना प्रत्यपयुवाच न सहस्त्रे नवस््रेण नते न प्रगछेय सा अम त्रृणोदक बहुम्हिम प्रवेश सह वर्षगण दीर्घम प्रोवास प्रोसित सम्य गाव रक्षिता काले सहस्त्र हो संपन्ना बभू इस प्रकार कहे जाने पर उन्हें वन की ओर हाँकते हुए सत्यकाम ने कहा बिना एक सहस्त्र हुए अर्थात इनकी एक सहस्त्र संख्या पूरी हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा ऐसा कहवा उन को एक वन में जिसमें कि तृण और जल की अधिकता थी तथा जो सर्वथा द्वंद्व रहित था ले गया और वर्षों तक बहुत काल पर्यंत, जब तक कि सम्यक प्रकार से रक्षा की हुई वे गौवे एक सहस्त्र हुई वहीं रहा छांदोगपनिषदी चतुर्साध्याय चतुर्सखंडभाष्यम संपूर्ण पंचम खंड वृषभ द्वारा सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश तमे तमेतम श्रद्धा तपोभ्याम सिद्धम वायुदेवता समम आभाव सत्य ऋषभ अनुप्रवेशनुग्रहाय श्रद्धा और तप से सिद्ध हुए इस उस सत्यका से दिख वायु देवता संतुष्ट होकर ऋषभ शान में अनुप्रविष्ट हुई अर्थात उस पर कृपा करने के लिए ऋषभ भाव को प्राप्त हुई इति सौम्य सहस्रम स्म प्राप्त न आचार्यकूल तब उसने सांड ने सत्यकाम ऐसा कहा उसने भगवन ऐसा उत्तर दिया वह बोला हे सौम्य हम एक सहस्त्र हो गए हैं अब तो हमें आचार्य कुल में पहुंचा पहुंचाते अथ हैनमेभ्युवादाभ्युवान्त्यम संबोध्य तमसौ सत्यमो भगवईति प्रतिशु्राव प्रतिवचनम दद प्राप्ता सौम्यसहस्रम स्म पूर्णा तज्ञा अतः प्रापय आचार्य कुलम तब उसने उससे इस प्रकार संबोधन करते हुए कहा उसे सत्यकाम ने भगवान ऐसा कहकर प्रतिवचन प्रत्युत्तर दिया ने कहा हे सोम, हम एक सहस्त्र हो गए हैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अतः अब तो हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे किमच तथा पादम् ब्रवी तुम्हे भगवानी तस्म हो प्राची दिखला प्रतीची दिख कला दक्षिणा दिखीची दिखल सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मण प्रकाश व्या मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊं तब सत्यम ने कहा भगवन मुझे अवश्य बतलावे उससे बोला पूर्व दिक्कला पश्चिम दिक्कला दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला हे सौम्य यह ब्रह्म का प्रकाशवान नामक चार कलाओं वाला पद है अहम ब्रह्मण परस्य तोभ्यम पाद ब्रमाणी कथयानी प्रत्युवाच ब्रवीत कथयत मे मह्यम भगवान्षभस्त सत्यम होवाच प्राची दिक्कला ब्रह्मण पादस्य चतुर्थो भागः तथा प्रतीचि दिक्कला दक्षिणा दिखोदीची दिक्क सौम्य ब्रह्मण पाद चतकला चत, अवयवा युष पाद ब्रह्मण प्रकाशवाम प्रकाशवान नाधान तस्यस्य थोत्तरेपी तो पादास्त्र चतुष्कला ब्रह्मण है क्या मैं तुझसे पर ब्रह्म का एक पाद बतलाऊ कहूं ऐसा कहे जाने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया भगवान मुझे अवश्य बतलावें इस प्रकार कहे जाने पर सार ने उस सत्यकाम से कहा पूर्व दिक्कला उस ब्रह्म के पाद का चौथा भाग है इसी प्रकार पश्चिम दिक कला दक्षिण दिक कला और उत्तर दिक कला है सोम्य यह ब्रह्म का चतुष्कला पाद है जिसमें चार कलाए अवश्य हैं। ऐसा यह ब्रह्म का प्रकाशवान नाम का अर्थात प्रकाशवान यही जिसकी नाम है ऐसा एक पाद है इसी प्रकार ब्रह्म के आगे के तीन पाद भी चार कलाओं वाले ही हैं। स यतमे विद्वां चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवानुपास्ते प्रकाशवानमी लोके भकाशवत लोकांज यद्वांस चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवानित्यपास्ते वह जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है इस लोक में प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है जो कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है स यह कश्य दैव यथोक्तमेतम ब्रह्मणसचतुष्कलम पाद विद्वान प्रकाशवानितन गुणे विशिष्ट मुसेद प्रकाशवास्लोक प्रख्या तथा प्रकाशवतोः संबंधिनो वृद्ध फल प्राप्नोति लोकान्दी संबंधीनो मृत संजयती यतमे विद्वान्तुष्क ब्रह्मण प्रकाशवासते वह जो कोई विद्वान ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की इस प्रकार प्रकाशवान इस गुण से युक्त प्रार्थना करता है उसे यह फल मिलता है कि वह इस लोक में प्रकाशवान अर्थात विख्यात होता है तथा अदृष्ट फल यह होता है कि वह मरने पर देवतादि से संबद्ध प्रकाशवान लोकों को जीत लेता है जो विद्वान की इस प्रकार ब्रह्म के इस चतुष्कल की प्रकाशवान इस रूप से उपासना करता है। हैषदि चतुर्थाध्याम खंड भाष्य संपूर्ण ष्ठंड अग्नि द्वारा ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश अग्निष्टे पाद वक्ते सह सोभूते गा अभी अग्नि पान्द तुझे दूसरा पाद बतला ऐसा कहकर विषभ मौन हो गया दूसरे दिन उसने गौों को गुरुकुल की ओर हाँक दिया वे सायंकाल में जहां एकत्रित हुई वही अग्नि प्रज्वलित कर गों को रोग संविधाधान कर अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया सोग्निस्ते पाद वक्तेमृषभ सत्य कामो स्वभूत परेद्युर्न त्यक्त नि कर्म कराचार्य कुलम प्रति आचार्य जस्मिन काले ता शनैश्चरत आचार्यकुलामुख्य प्रस्था यस्म कालेसेम बभूवोरेकमुख्य सूता मुपसभापु्य सीधमाधा पश्चाद पांडुपोपेशयन वह साण अग्नि तुझे दूसरा पात बतला ऐसा कहकर मौन हो गया <स्थाँगा> दूसरे दिन सत्यकाम ने नैतिक नित्य कर्म करने के अनंतर को गुरुकुल की ओर चला दिया वे गुरुकुल की ओर धीरे धीरे चलती हुई जिस समय और जिस स्थान में अभी सायं रात में एकत्रित हुई वहीं अग्नि स्थापित कर गौ को रोग समिधा धान कर शाड़ के वचनों को याद करता हुआ अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया तम अग्नि ही सत्यकाम प्रति सुश्राव उससे अग्नि ने सत्यकाम ऐसा कहा तब उसने भगवन ऐसा प्रत्युत्तर दिया तम अग्निर्भ्युवाद सत्य काम इति तमसो भगव अग्नि ने सत्य इस प्रकार संबोधन करते हुए कहा उसे सत्यकाम ने भगवन ऐसा प्रत्युतर दिया ब्रह्मण सौम्य पाद ब्रवाणी भगवानीति तस्म हो च पृथ्वी कालांतरिक्षम कला दौ कला समुद्र कलही सवि सौम्य चतुष्को ब्रह्मण नाम हे सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊं सत्यकाम ने कहा भगवन मुझे अवश्य बतलावे तब उसने उससे कहा पृथ्वी कला है अंतरिक्ष कला है दिवलोक कला है और समुद्र कला है हे सौम्य यह ब्रह्म का अनंतवान नाम वाला है ब्रह्मण सौम्य पाद ब्रवाणी ब्रवू ब्रवीतु में भगवानि तस्म होवाच पृथ्वी कालाक्षम कलाद कलासमुद्र कलेम अग्नि दर्शनमग्निब्रवीद एस वै सौम्य चतुष्को ब्रह्मणोनवान्ना हे सोम तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊ सत्याम ने कहा भगवान मुझे बतलावे तब उसने उससे कहा पृथ्वी कला है अंतरिक्ष कला है द्व्यूलोक कला है और समुद्र कला है इस प्रकार अग्नि ने अपने से संबद्ध दर्शन का निरूपण किया हे सौम्य यह ब्रह्म का चार कलाओं वाला पाद अनंतवान नाम वाला है या यतमे विद्वां चतुष्कलम पाद ब्रह्मणु नन्तवाणीसते अतस्म लोके भवन्यनों लोकान्द्यति यतमे विद्वांसुष्कलम पादं ब्रह्मणु नीतपाससते वह जो इस इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कलपाद की अनंतवान इस गुण से युक्त उपासना करता है वह इस श्लोक में अनंतवान होता है और अनंतवान लोकों को जीत लेता है जो कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कलपाद की अनंतवान इस गुण से युक्त उपासना करता है स यह कचित पादा पाद गुणे नोपास तथा तदगुणतस्ोके मृतस्थान्तव लोकां सजयती या एवे मिथ्यादि पूर्वत वह जो कोई पुरुष उपरयुक्त पाद की अनंतवत्व गुणों से युक्त उपासना करता है वह इस लोक में उसी प्रकार उसी गुणवाला हो जाता है तथा मरने पर अनंतवान लोकों को जीत लेता है जो कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष इत्यादि शेष है। इति हैोग्योपनिषदि चतुर्थाध्यायी ष्ठंड संपूर्णम्